भद्रं भद्र कर्णे शुणुया मेवा भद्रम व्यासे स्थि सुषुवागुसनुसेसमदी तंजदु स्वस्ती न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेदा स्वस्ति नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शा शं शचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर पुना गुररात्मे मूर्तिभागिने वोमदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओम नमः शाति शांति शांति शांति <coughs> ब्राह्मण अथर्वेदीय्राह्मणवाक्य उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम प्रश्न की चर्चा प्रारंभ हुई है सुकेशा आदि छह ब्रह्मजिज्ञासु ऋषियों में से कात्यान ऋषि ने एक वर्ष के अनंतर आचार्य पिपला जी से पूछा कि कुतो हवा इमा प्रजा इति एने संसार जो अपर विद्या का फल है तद विषयक प्रश्न है और ब्रह्म जिज्ञासु का ये अपर ब्रह्म विद्या अपर विद्या के फल विषयक प्रश्न ये परब्रह्म जिज्ञासु के द्वारा करना विसंगत सा लगता है इस आशंका का समाधान करते हुए बताया गया था कि विसंगति नहीं है इसलिए कि जो अपर विद्या के फल के प्रति विरक्त हैं वही परब्रह्म पर विद्या का अधिकारी है पर ब्रह्मबोध प्राप्त कर सकता है और ये प्रश्नोपनिषद है व्याख्यान रूप इसे मुंडकुक्त परब्रह्म का ज्ञान और उसके साधनों का विस्तार से वर्णन करना है इसलिए जिसके प्रति वैराग्य पर विद्या का उत्कृष्ट साधन है उसका स्वरूप और उसमें विद्यमान जो दोष हैं वह जब तक ध्यान में नहीं आएंगे अधिकारी के तो पूर्ण वैराग्य नहीं हो पाएगा जिसके बिना तत्वबोध धारित नहीं होता इस दृष्टि से ये संसार विषयक प्रश्न तथा उसका निरूपण संसार का उचित है ये यहां पर बताया गया और कबंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी ने कबंधी से कहा कि पूर्व पूर्वकल्पीय जो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी साधक था जिसका हिरण्य भाव प्राप्ति का साधनभूत उपासना समुचित कर्म अनुष्ठान संपन्न हुआ है साधन पूरा हुआ है लेकिन उसका फलों भोग नहीं हो पाया उपासना समुचित कर्म का फल हिरण्यगर्भ बन करके संसार का आधिपतित्व निमित्तक जो सुख है वह नहीं भोग पाया पूर्वकल्प का प्रलय समय आने के कारण ऐसे ही हिरण्य गर्भ को अपनी पूर्व साधक शरीर छोड़ते समय अहंता का आलंबन बनाता हुआ विलीन हो गया महाप्रलय में सब के सब विलीन हो जाते हैं प्रकृति में कार्यमात्र का उसका परिणामी उपादान कारण जो प्रकृति है उसमें विलय हो जाता है तो पूर्व पूर्वकल्पीय साधक का जो उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर था वह भी विलीन हो गया संस्कारात्मना शेष रहा प्रकृति तो है समस्त प्राणियों के संस्कारों का पुंज स्वरूप और जब इस कल्प का काल आ गया तो ईश्वर ने सूक्ष्म प्रपंच का निर्माण किया और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ के रूप में उस पूर्वकल्पीय साधक को प्रकट किया उसकी का आलंबन भूत जो समि सूक्ष्म शरीर है उसे प्रकट किया अपचकृत पंचमाभूतों का निर्माण करके फिर उसकी अहंता उसमें अभिव्यक्त हो गई वो हैं ईश्वर की प्रथम संतान इस संसार का प्रथम सदस्य इस कल्प का और फिर उन्हें वेद प्रदान करके ये उनके अंदर पहले से कामना ही है पूर्वकल्पीय प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ ईश्वर की प्रथम संतान है ऐसा वेदों से उन्हें ज्ञात हुआ है उस समय साधक अवस्था में ज्ञात हुआ था और वे ही ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अपंचकृत पंचमहाभूतों के पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल जगत का निर्माण करते हैं पूरे संसार का स्थूल कार्य प्रपंच का और उसके आधिपतित्व का सुख लेते हैं ऐसा ज्ञान तो पहले ही है ना उन्हें और वैसा ही पूर्व पूर्वकल्पीय प्रजापति के तरह मैं भी समस्त प्रजा का निर्माण करता बनूं और पूरे संसार का अधिपति बनू ये कामना उसके अंदर ही है उसे कहा गया प्रजाकाम प्रजापति मूल में और वो जो प्रजाकाम प्रजापति हैं ईश्वर की प्रथम संतान पूर्वकल्पीय साधक जिसको पूर्वकल्प में ही ये इच्छा रही अभी नहीं कि उत्पन्न हुआ तो इच्छा नई उत्पन्न हुई वो पूर्व जन्म का ही कर्म प्रारब्ध बन करके आता है कर्म उपासना और जो वासनाएं हैं वो स्वभाव बन करके आती हैं वासना ही का स्थूल रूप है कामना वही वासना जो है जब अपने गोलक में अंतक अंतकरण स्थित हो जाता है कार्यकर हो जाता है तो कामना के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है तो प्रजा का निर्माण करने की स्थावर जंगम प्रजा का निर्माण करने की कामना वाले प्रजापति ने क्या किया कि वो जिससे संसार का निर्माण होता है ऐसा पूर्वकल्प में प्राप्त जो ज्ञान था उसका प्रयत्न से स्मरण किया यही तप तपना है और उस प्रकार का पर्यालोचन करके एक प्रकार से पूरा वो चित्र बना लिया अपने मन में ऐसा ऐसा ये करना है करके और फिर स तपस तपस्तप्वा मिथुनम ओ प्राण तथा रई नामक मिथुन को प्रकट किया जोड़े को प्रकट किया रई है अन्न प्राण है अत्ता तो इस अन्न तथा अत्ता को इस अभिप्राय से प्रकट किया कि यह मुझे अपेक्षित जो प्रजा है अनेकों प्रकार की उसका निर्माण में महती भूमिका का, का निर्वहन करेंगे इस दृष्टि से इन दोनों को उत्पन्न किया अत्ता तथा अन्न को ये चतुर्थ में कबंधी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हुए आचार्य पिपला जी ने कहा इसके भाष्य की चर्चा हम लोग बहुत सी कर चुके हैं थोड़ी चर्चा अवशिष्ट है कहा से बाकी है? हाँ, ये जो हैइन च सोम अन्नं प्राणम अग्निम अत्तारम इत्यादि वाक्य का जो भाष्य है ये बाकी है ये भाष्य है इसकी टीका वगैरह बाकी है ये तो हो गया था ना स एवं इस प्रतीक के अवतरण टीका वगैरह पढ़ ली थी ना हम लोगों ने की अच्छा हाँ तो अथ तू स एवं तपस्तप इत्यादि में स एवं ये जो भाष्य है इसकी अवतरण टीका है इसको देखिए तत्र प्रथम आदित्य चंद्र उत्पादनेन एवं एव तद् तद् तद्भापन्द्रादीसाध्य संवत्सर भाव आपद तदवयवान् तदवअय मसपक्ष अहोरात्र भाव आपद्य ब्रृहदि अन्न भावं रेतोच आपद्य तेन रेतसा प्रजा सृजेय निश्चि प्रथम रई प्राणशब्दी चंद्र ये कह रहे हैं पूरे संसार का स्थूल प्रपंच का निर्माण प्रजापति को करना है इसलिए क्या किया प्रजापति ने कि सबसे पहले कहते हैं प्रथमम आदित्य चंद्र उत्पादने न ऐसा विचार किया प्रजापति ने संसार बनाना प्रारंभ करने से पहले जो तप है न तप है ना वो तप है पर्यालोचन वो पर्यालोचन का स्वरूप बता रहे हैं कि प्रथम मैं सूर्य और चंद्रमा को उत्पन्न करूं और फिर क्या होगा कहते तद्भाव आपने सूर्य चंद्रमा को प्रजापति उत्पन्न करेंगे का मतलब प्रजापति ही आ, सूर्य और चंद्रमा भाव को प्राप्त करेंगे प्रजापति हैं उपादान इनके सूर्य सूर्य चंद्रमा के तो जैसे मिट्टी घड़े को उत्पन्न करती है का अर्थ है घड़ा भाव प्राप्त करती है कार्य भाव को प्राप्त करती है कार्य रूप से प्रतीत होती हैं ऐसे ही ये जो प्रजापति हैं ये प्रजापति ने विचार किया कि प्रथम मैं आदित्य और चंद्रमा को उत्पन्न करके तदभाव आपन्न हो जाऊं जाऊँ आपन्न हो जाऊं तो ये कह रहे हैं कि प्रथम आदित्य चंद्र उत्पादन न तद्भाव आप आदित्य और चंद्रमा रूप बनकर के क्या करूं तो पश्चात चंद्रादित्य साध्य संवत्सर भावम आपद्य तो सूर्य और चंद्र रूप बना जो प्रजापति उससे निष्पन्न होता है संवत्सर इसलिए संवत्सर को माना जाता है सूर्य और चंद्रमा साध्य यानी सूर्य चंद्रमा का कार्य तो सीधे सीधे प्रजापति से संवत्सर नहीं बनता प्रजापति से आदित्य चंद्रमा का निर्माण होता है और आदित्य चंद्रमा से संवत्सर निष्पन्न होता है इसलिए आदि प्रजापति ने ये भी विचार किया कि आदित्य चंद्र भावापन्न हो करके फिर उनका जो कार्य है संवत्सर उस संवत्सर भाव को प्राप्त करूं और फिर संवत्सर का भी जो अवयव है संवत्सर है वर्ष उसका अवयव है आयनद्वय उत्तरायन दक्षिणायन और उनके भी अवयव है मास और मास के भी अवयव है पक्ष पक्ष के भी अवयव हैं अहोरात्र तो वहाँ तक तत्त होकर के मैं अपने आप को प्रकट करूँ उस रूप में ऐसा विचार उस प्रजापति ने किया ये कह रहे हैं कि आदित्य चंद्रादित्य साध्य संवत्सर भाव आपद्य एव तदवय मास पक्ष अहोरात्र भाव आपद्य ततः वृहि वृहादि अन्न भाव रेतो भावंच और ये एक रूप बनने के पश्चात दिन रात मिल करके किसान के द्वारा कृषि कर्म करते समय बोए हुए वृहि यवादि अन्न को अंकुरित करने से लेकर के पकाने तक कारण मन जाता है यह दिन रात रूपी जो काल है रात न हो खाली दिन ही दिन रहे तब भी जो बोया हुआ अन्न है वह अंकुरित होकर के पकेगा नहीं और रात ही रात हो दिन ना हो तब भी नहीं पकेगा इसके लिए अहोरात्र की जरूरत है रात्रि में यवादि में अन्न रस को प्रदान करने वाली सूर्य की किरणें मिल जाती हैं तो दिन में उन्हें परिपुष्ट करने वाले सूर्य के किरणों से वो मिल जाती है ऊर्जा उनको और तब दोनों से जा करके वह वृहयवादि जीवन उपयोगी बन जाते हैं इस दृष्टि से अहो अहोरात्र दोनों को भी माना जाता है वृहयवादि का पाचक पकाने वाले उत्पादक तो स, काल भावापन्न होकर के काल से निष्पन्न होने वाले ब्रहवादी भाव को प्राप्त करूँ और ब्रिहयवादि से फिर पुरुष अग्नि तथा योषित अग्नि में जाकर के रेतो भाव को प्राप्त हो जाऊं ये प्रजापति ने कामना की और फिर वहां से स्थावर जंगम जो प्रजा है उसका निर्माण होगा इतना ध्यान में रख के सूर्य और चंद्रमा रई प्राण शब्दित इनको इस मिथुन को पहले प्रजापति ने निर्माण किया ये कहा जा रहा है कि ततः तत्साध्य ब्रीहवादी अन्न भाव रेत भावच आपद्य तेन रेतसा प्रजा सृजेय और ओ जो रेतभापन्न मूँ उससे प्रजा को निष्पन्न करूँ ये एक प्रकार से विचार प्रजापति ने किया निश्चित ये है था इस निश्चय रूप तप का आचरण करके यानी इस निश्चय पर पहुंच करके प्रथम रई प्राण शब्दित चंद्र सूर्य द्वंदम तो इस अभिप्राय से पहले पहले चंद्र सूर्य मिथुन उत्पन्न किया प्रजापति ने इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं स एवं तपस्तप इत्यादि से अथ के बाद में है ना भाष्य में स एवं इत्यादि तो स एवं तपस्तवा श्रोतम ज्ञानमोच तपह शब्द का अर्थ है स्रोत ज्ञान ये सब सृष्टि की प्रक्रिया श्रुति में वर्णित है इसलिए श्रुति उक्त अर्थ का जो ज्ञान है वो श्रुति प्रमाण से होने के कारण उसे कहा जाता है स्रोत जैसे रूप के ज्ञान को कहा जाता है चाक्षुष चक्षुष प्रमाण से उत्पन्न होने से चाक्षुष ज्ञान है ऐसे श्रुति प्रमाण से यह सृष्टि का जो प्रकार है उस प्रकार का ज्ञान होता है अतः यह ज्ञान है तप शब्दित स्रोत ज्ञान रूपी तप है <coughs> इसको तप्व का अर्थ कर दिया अनुवालोच्य सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पादयते तो सृष्टि का साधन भूत जो अत्ता अन्न रूप मिथुन है उसका उत्पादन प्रथम करता है उस मिथुन को उत्पन्न करते हैं प्रजापति मिथुनम यानी द्वंदम उत्पादितवान तो द्वंद्व को उत्पन्न किया वह द्वंद्व कौन है तो कहा रई प्र मूल में आ रहा है जोंच इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार रई शब्देन धनवाचिना भोज्य जातम लक्षि भोज्य सोम किरण अमृत तद्वारा युक्त इत्याह द्वारा इति तो ये कहते हैं धन का वाचक जो रई शब्द है उससे भोज्य मात्र को लक्षण से ग्रहण करके धन भी तो भोज्य कोटि में आता है भोग्य कोटि में आता है ना। इसलिए गौणी लक्षणा से भोग्य मात्र को धन विशेष का वाचक रई शब्द बताएगा तो रई शब्द भोज्ये मात्र, भोज्य जातम यानी भोज्य मात्रम इसका लक्षक है और जो भोज्य वस्तु होती है वह चंद्रमा के किरणों से ही एक प्रकार से जीवन उपयोगी बन जाती है रस युक्त हो जाती हैं तो इसलिए कहते हैं कि भोज्य सोम किरण अमृत युक्तत्वात्थ तो सोम किरण रूपी या सोम किरणों से चंद्रमा के किरणों से निकलने वाला रसात्मक जो अमृत है जीवन का हेतु है उससे युक्त होने के कारण जो भोज्य ब्रीहीअबादी है तद द्वारा सोमो लक्ष्यते तो लक्षित लक्षण है ये रई शब्द से तो लक्षित हुआ भोज्य और भोज्य से फिर लक्षित हो रहा है सोम इसे कहा जाता है लक्षित लक्षणा इस लक्षित लक्षणा से रई शब्द से सोम का ग्रहण करना है हा तो रईंच सोमम तो मूलस्थ रई शब्द का अर्थ लक्षित लक्षणा से भस्कर भगवान ने सोम किया सोम यानी चंद्रमा और वो अन्न भी है सोम संबंधित अन्न है आगे हैं प्राण शब्द तो टीकाकार कहते प्राण के विषय में भी ऐसा ही समझना प्राण का अर्थ किया जा रहा है अग्नि अत्ता सूर्य ये भी लक्षित लक्षणासे, जैसे रई शब्द का लक्षित लक्षणासे अर्थ निकला ओ सोम अन्न ऐसे प्राण शब्द का लक्षित लक्षणासे अर्थ निकलेगा अग्नि अत्ता आदित्य इस दृष्टि से टीकाकार ने लिखा कि एवं प्राण शब्दे तो तो एवं जैसे रई शब्द से लक्षणा से भोज्य जात को लेकर के और भोज्य के साथ चंद्रमा का संबंध होने से विलक्षित लक्षणा से चंद्रमा तथा अन्न अर्थ लिया गया ऐसे प्राण शब्द से भी लक्षित लक्षणा से अर्थ समझना अग्नि अत्ता सूर्य ये तो भाष्य में है कि प्राणंच इत्यादि अन्नम तो उसका अर्थ कर दिया सोमम अन्नम वहां तक हाँ। है प्राणंच तो प्राणंच इत्यादि का अवतरण है टीका में यानी एवं प्राण शब्दे नापी इत्यादि लिखा है ना अहम वैश्वान भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित प्राणपन सामुक्त पचा्यतुर्विधम स्मृते अग्निर्भोक्ता लक्ष्यते अन्वय के साथ करना एवं प्राण शब्देनापि ऐसा अन्वय है तो ये प्राण का प्राण शब्द से अग्नि तथा भोक्ता कैसे लक्षित होगा तो इसके लिए अग्नि के साथ प्राण का संबंध बताने वाला प्रमाण बताया जा रहा है गीता वाक्य अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित इसमें वैश्वानर है अग्नि तो मैं प्राणी मात्र के देह आश्रित वैश्वानर अग्नि बन करके और वैश्वानर अग्नि के साथ प्राण का संबंध बताया गया इस विशेषण से ये वैश्वानर का विशेषण है उत्तरार्ध में जो प्रथम पद प्राणापान समायुक्त ये वैश्वानर अग्नि का विशेषण है ना का मतलब प्राणापान रूप जो प्राण है उसका संबंध अग्नि के साथ है तो जैसे चंद्र किरणों का संबंध भोज्य के साथ है ऐसे प्राण का संबंध अग्नि के साथ होने से यहां प्राण शब्द से अग्नि को लक्षित करना और वही अग्नि भोक्ता है जो अन्न को पकाएं, खाए हुए अन्न का पाचन करें वो भोक्ता कहलाता है तो वैश्वानर अग्नि कराता है इसलिए वैश्वानर भोक्ता है तो ये कहा कि इति स्मृते अग्ने प्राण संबंधात भोक्ता लक्ष्यते इत्याह। मूल भाष्य में प्राणच अग्निम अतारम यानी इन दोनों को प्रजापति ने उत्पन्न किया ये कहा न कि प्रजापति ने मिथुन को उत्पन्न किया वो तो मिथुन कौन है मिथुन है दोनों दो यानी दो का समूह जोड़ा तो जोड़े में दो कौन है तो ये हैं दो रई और प्राण रई यानि सोम अन्न और प्राण यानी अग्निअत्ता इसको उत्पन्न किया किस उद्देश्य इनको उत्पन्न किया वो उद्देश्य बताया गया ये तो अग्नि सोमौ अत्र अन्नभूतौ में बहुधा अनेकधा प्रजा इत्तेवम संचित्य तो कहते ऐसा चिंतन करके कि ये जो अग्नि और सोम रूप अत्ता तथा अन्न है, ये मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे प्रजा निर्माण में महती भूमिका का, का निर्वहन करेंगे इस अभिप्राय से इतवम संचिंत्यकार हैं ओ अन्न तथा अत्ता का निर्माण प्रथम प्रजापति ने किया केवल अन्न अत्ता को बनाना प्रजापति का उद्देश्य नहीं है प्रजापति का तो उद्देश्य है वो प्रजा काम होने से प्रजा का निर्माण प्रजा का निर्माण इन्हीं से होगा ये ध्यान में रख करके इन दोनों को बनाया अब अंडोत्पत्ति क्रम इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि अग्नि सोमो अंडातर्गत अंडोत्पत्ति अन उत्पत्ति इति आशयन आह अंडोत्पत्ति इति अग्नि और सोम ये तो अंडांतर्गत है यानि ब्रह्मांडांतर्गत है संसार संसारान्तर्गत ब्रह्मांड है ये पूरा स्थूल प्रपंच और इस स्थूल प्रपंच अंतर्गत है अग्नि सोम एने सूर्य चंद्रमा तो ब्रह्माण्ड अंत पाती है ना तो इसलिए क्या होगा कि अंड आ, आ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनंतर ही इनकी उत्पत्ति हो जाएगी ब्रह्मांडात पाती होने से यानी कि पहले चंद्रमा और सूर्य बना और फिर ब्रह्मांड बना तब तक कहीं ब्रह्मांड के बाहर सूर्य और चंद्रमा थे ऐसा तो नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि अंडोत्पत्ति अनंतरम उत्पत्ति इति आशय ना ये जो अग्नि सोम है इनकी उत्पत्ति अंडोत्पत्ति के बाद है ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और फिर ये सूर्य चंद्रमा उत्पन्न हुए इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्कर भगवान ने ये जोड़ दिया कि अंडोत्पत्तिक्रमेण यानी ब्रह्मांड को बना करके पहले अपंचकृत पंचमूतों से पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल भूतों को बना लिया जाएगा स्थूल भूत बन गए तो ब्रह्मांड बन गया, गया और उससे फिर ये सूर्य चंद्रमा बनते हैं ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम से सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति हुई ये भी स्थूल है ना सूर्य चंद्रमा भी इसलिए सूर्य चंद्रमा एक प्रकार से स्थूल भूतों का ही कार्य विशेष होने से जब उनका उपादान कारणभूत स्थूल प्रपंच न, स्थूल पंचभूतों का निर्माण होगा पंचकृत प्रक्रिया पंचकरण प्रक्रिया से हाँ अब हिरण्यगर्भ गर्भ प्रक्रिया करेंगे तो ये लिखा कि प्रजापति ने यानी हिरण्यगर्भ ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया लेकिन पहले ये तो नहीं बताया ना कि वो पंचीकरण किया और फिर पंचभूत बने स्थूल और फिर ये सूर्य चंद्रमा बने ऐसा नहीं बताया ना तो उस प्रक्रिया को तो ध्यान में रखना ही इसे ध्यान कहते हुए भास्कर भगवान लिखते हैं कि अंडोत्पत्ति क्रमेण भले ही मूल श्रुति में प्रजापति ने यानी सूक्ष्म कार्य उपाधि हिरण्यगर्भ ने सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न किया ये मूल श्रुति कह रही है लेकिन अभिप्राय उस मूल श्रुति का पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल भूतों के निर्माण के बाद सूर्य चंद्रमा का निर्माण इसी में है जैसे तत्तेजो असृजत इस श्रुति ने तो कहा कि परमेश्वर ने तेज को उत्पन्न किया तो उस श्रुति का अभिप्राय तैत्रिय श्रुति के साथ संवाद के लिए यह है कि आकाश और वायु को उत्पन्न करके फिर तेज को उत्पन्न किया तब दोनों श्रुतियों का संवाद होगा नहीं तो विवाद होगा ना। तो ऐसे ही यहां उत्पत्ति प्रक्रिया का उत्पत्ति क्रम का विरोध न हो इसलिए भले ही मूल में प्रजा कामों प्रजापति ऐसा कह करके रई और चंद्रमा रूप मिथुन को उत्पन्न किया ये कह रहे हैं लेकिन वह भूतों को बनाए बिना ही सीधे ये सूर्य और चंद्रमा को बनाया ऐसा नहीं समझना इस अभिप्राय से लिखा अंडोत्पत्तिक्रमेण सूर्या चंद्रमा सो अकल्पयत तो भूतों को बना करके फिर सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति प्रजापति ने की और उनसे फिर संवस्त्र आदि बने उनसे फिर व्रीयवादि और फिर ओ योनिज सृष्टि प्रारंभ हुई ये कहते हैं यहां तक का तो प्रजापति के संकल्प से ही है गृहवादि रेतो भाव तक बाद में फिर वो योनि सृष्टि होती है सूर्याचंद्रमसो इसका अलक्ष्य अवतरण लिखते हैं टीकाकार उद्यम वाव आदि अग्नि अनुसमा रोहति इति अनुशहति सूरियानो एक अभिप्रे अग्नि सूर्यपदन आह सूर्यचंद्रमसो वचन है उद्यम वाव अनुसमा रोहति इस श्रुति वचन में अग्नि को आदित्य का स्वरूप बताया है अग्नि आदित्य रूप हैं, दोनों एक हैं ऐसा कहा गया है इसलिए कहते हैं कि इस श्रुते सूर्याग्नियों एकत्वम अभिप्रेत्य इस श्रुति ने जो सूर्य तथा अग्नि को एक बताया तो इन दोनों का एक रूपत्व को ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार प्राण शब्द का तो पहले अर्थ अग्नि कर चुके हैं अग्नि अत्ता सूर्य तो नहीं किया जो प्राणंच अग्निम अत्तारम यहाँ पर और आगे कह रहे हैं कि सूर्या चंद्रमसो सो अकल्पयत अंडोत्पत्ति क्रमेण तो रई का तो अर्थ चंद्रमा ठीक है चंद्रमा लेकिन क्योंकि सोम और चंद्रमा पर्यावाचक है और अग्नि शब्द का प्राण का अर्थ अग्नि करते अत्ता लिखते हैं सूर्य कैसे लिखा तो कहते है यह श्रुति सूर्य और अग्नि को एक रूप बता रही है तो इस श्रुति के आधार पर अग्नि तथा सूर्य को एक रूप समझ करके भाष्कर भगवान प्राण शब्द का अर्थ जो पहले लक्षणा से अग्नि किए थे उसी अग्नि को सूर्य इस शब्द से भी कह रहे हैं ये लिखा कि उद्यंतम वाव आदित्यम अग्नि इति श्रुते अनुसमोहति हो एक अभिप्रेत्य अग्नि अग्नि सूर्यपदन आह सूर्य शब्द से अग्नि को कहते हैं चंद्रमसो सूर्यचंद्रमसो का मतलब अग्नि और सोम को बनाया अन्न और अत्ता को बनाया का मतलब मूल में जो रई शब्द आया वह सोम अन्न चंद्र सोम यानी चंद्रमा इनका परामर्शक रहेगा और प्राण शब्द अग्नि सूर्य अत्ता इनका परामर्शक रहेगा अब ये जो पंचम मंत्र है इसके अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है रई ही स्वयं एव इत्याह तत्र आदित्य इति तो जो प्रजा काम प्रजापति के द्वारा प्रथम सृष्ट मिथुन है सूर्यचंद्रमा ये उनको रई और प्राण शब्द से कहा गया है तो अपने द्वारा सृष्ट मिथुन को बताने के लिए प्रयुक्त रई शब्दार्थ तथा प्राण शब्दार्थ को श्रुति स्वयं ही बताती हैं इस अभिप्राय से लिखते टीकाकार की रई प्राण श्रुति ही स्वयं एवं व्याचे रई शब्द का तथा तो प्राण शब्द का व्याख्यान श्रुति स्वयं ही अपने मुख से करती है पंचम मंत्र में रई पदार्थ और प्राण पदार्थ बता करके श्रुति रई प्राण पदार्थ का व्याख्यान कर रही है तो भाष्य में है तत्र मंत्र का उच्चारण कर लें। आदित्यो चंद्रमा रईरवा कर्लें आदि हव प्राणोरवंद्रमायिर्वाएतत्स यमूर्तंचातंच रईहि तो आदित्यो हव प्राणु तो श्रुति कहती है कि चतुर्थ मंत्र में मिथुन अंत पाती जो प्राण पदार्थ है वह आदित्य है मिथुनम उत्पादयते करके जो लिखा और वो कौन है मिथुन तो कहा रईच प्राणंच तो उसमें प्राण क्या है तो कहते आदित्यो हे प्राणो पूर्वकंडिका में प्राण पदार्थ आदित्य समझना और रई पदार्थ कौन है तो कहते रई रेव चंद्रमा तो चंद्रमा ही रई पदार्थ है तो इस प्रकार ये प्राण यानी आदित्य और रई यानी चंद्रमा और ये जो दोनों हैं आदित्य और चंद्रमा इन दोनों का उपादान है प्रजापति तो जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग कई घड़े बने हैं तो वो मिट्टी ही वो सब घटा घटादि हैं दी के आकार में विद्यमान मिट्टी ही हैं ऐसे चंद्रमा क्या, क्या चंद्रमा रूप से और आदित्य रूप से प्रजापति ही उपस्थित है विद्यमान है इनमें जब प्रधान भाव चाहते हैं प्रजापति के इन दो स्वरूपों में मिथुन अंत ऐसे एक मिथुन है ये कहा और इस मिथुन में जब एक को गौण एक को प्रधान समझते हैं तो प्रधान हो जाता है अत्ता तो प्राण में प्रधान भाव की कल्पना करके अत्री उसे अत्ता कहते हैं और गौण भाव रई में आ जाता है रई यानी चंद्रमा वह अन्न हो जाता है लेकिन वो गौण जो रई है उसमें विद्यमान जो प्रजापति है उस रई शब्दित चंद्रमा में यानी अन्न में उपादान भाव की कल्पना करते हैं तो उस समय फिर वो उपादान तो सर्वात्मा है हिरण्यगर भई प्रजापति ही एक प्रकार से अत्ता भी है और अन्न भी हैं उस अन्न में जैसे एक घड़ा विशेष में विद्यमान जो उसका उपादान कारण मिट्टी है उसकी विवक्षा करते हैं तो वह घड़ा सब घड़ा रूप दिखेगा कारण रूप से उसको देखते हैं तो सर्वात्मा हो जाएगा ऐसे ही श्रुति यहां पर कहती है पहले तो अलग अलग रई पदार्थ और प्राण पदार्थ बताया अब रई जो मिथुन अंत एक पदार्थ विशेष है चंद्रमा अन्न और उसी को प्रधानता देकर के देखते हैं तो वह सब कुछ ये संसार में वही है रही ही है यानी प्रजापति अन्नरूप प्रजापति भी सर्वात्मा है ये कहा जा रहा है तो रई रईरवा ये तत्सर्वम ये सब कुछ भी दिख रहा है जो कुछ भी दिख रहा है सब कहते हैं वह रई वई यानी अन्न ही है अन्न है अद्य हाँ। और जीवो से जीवनम कहा जाता है मेढ़क अन्न है सर्प अत्ता है सर्प अन्न है मयू, ओ, मोर अत्ता है ऐसे देखते हैं तो अत्रि अन्न भाव सापेक्ष हैं जो अत्ता है वो भी अन्न हो जाता है उस दृष्टि से अन्न में सर्वरूपता बताई जा रही है अन्न रई शब्द जो अन्न है चंद्रमा है वह सर्वरूप कैसे हैं? तो कहा कि रईर वही एतत् सर्वम कहा वो कौन है जो सर्वरूप कह सर्वात्मक रई है ूर्तंच अमूर्तंच मूर्तजो पृथ्वी जल तेज और अमूर्तजो वायु वायुआकाश ये सब कुछ रई कुचि वैतत्स ग्राह्य मूर्तामूर्त मूर्त भूत अमूर्त भूतद्व और इनसे भूतद्वय प्रधान अमूर्त शब्द से लेना भूतद्वय की प्रधानता जिन संगातों में है वो भी वाह्य भी है शरीर आदि भी और अमूर्त शब्द मूर्त शब्द से लेना आ, ये भूतत्रय की प्रधानता जिसमें है पार्थिव शरीर जलीय जली शरीर तेजस शरीर ये भी मूर्त कोटि में आते हैं जो जो चक्षुग्राह्य है और चक्षुग्राह्य नहीं है वो सब अमूर्त कोटि में आएगा तो ये सब कुछ रई है क्यों तो कहते हैं जैसे मूर्त अन्न है अमूर्त का ऐसे अमूर्त में भी पूर्व पूर्व के प्रति उत्तर उत्तर का अन्न भाव है जैसे पृथ्वी प्रलय काल में अन्न बन जाती है जल का जल अन्न बन जाता है अग्नि का और अग्नि का भक्षण कर लेता है वायु इसलिए वायु को संवर्ग कहा है ना और वायु भी आकाश में और आकाश भी प्रकृति में इसलिए इनमें जो जो जिसमें लीन होता जा रहा है उसका अन्न और जिसमें लीन हो रहा है वह उसका अत्ता तो इस प्रकार ये भाव अन्न अत्रिभाव बन जाता है न तो इसलिए मूर्त और अमूर्त ये सब कुछ रई हैं यानी अन्न रूप ही है जब इसे आ, अन्न प्रधानतया देखते हैं तो ये हो जाता है और जब ये करते हैं मिथुन में आता को प्रधानता देते हैं और अन्न को गौन रखते हैं उस समय फिर कहते हैं कि तस्मात मूर्ति रेव रई तो तस्मात शब्द से लेना तस्मात अमूर्तात अत्तु अमूर्त जो अत्ता है प्राण अमूर्त है न चक्षुग्राह्य नहीं है तो इसलिए तस्मात ऊपर से जोड़ देना यत अन्यत तो याने अमूर्तात प्राणात यत अन्यत वो कौन होगा मूर्त उसी मूर्त को यहाँ पर मूर्ति शब्द से कहा जा रहा है तो मूर्ति रेव, रई तो उस समय फिर मूर्त को ही रई समझना यानी अन्न समझना और अमूर्त को अत्ना समझना जब गौण प्रधान भाव रखना है तो जो गौण हैं मूर्त वही रई हैं और जो अमूर्त है प्राण वो अत्ता है और जब रई रई मात्रा में ही दृष्टि करनी है रई दृष्टि ही सर्वत्र तो अमूर्त भी रई है इस प्रकार ये रई पदार्थ तथा प्राण पदार्थ का स्वयं ही श्रुति ने व्याख्यान किया भाष्य है अच्छा भाष्य को देखते हम लोग कल अच्छा कल अष्टमी है जन्माष्टमी और परसों सुबह भी कल रात को हम लोग जगेंगे ना लगभग एक डेढ़ बज जाता है एक बजी जाता है इसलिए कल तो अनाध्याय रहेगा ही परसों भी सुबह का स्वाध्याय तो शायद नहीं होगा शाम का होगा परसों शाम का थोड़ा जो यहां कल की तैयारी के लिए उपस्थित हो जाना थोड़े कुछ लोग थोड़ी हैं रहने वाले इसलिए सबको ही